सहना वो सहन भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी ओम शांति शांति शांति विवेक वैराग्य अभ्यास की इस कक्षा में आपका स्वागत है मनुष्य का लक्ष्य क्या है मनुष्यों को छोड़ दीजिए समस्त प्राणियों का लक्ष्य क्या है सभी प्राणियों का एक ही लक्ष्य सब प्रकार के दुखों से छुट जाए सभी प्रकार के दुखों से छुटना प्रत्येक प्राणी का लक्ष्य है और सबसे अधिक अवसर यदि कहीं हमें दिखाई देगा सब प्रकार के दुखों से छुटने का तो केवल और केवल मनुष्य ही कैसा है कि ये प्रयत्न करके पुरुषार्थ करके सब प्रकार के दुखों से छुट सकता है प्रयत्न दूसरे प्राणी भी करते हैं पुरुषार्थ दूसरे प्राणी भी करते हैं दुखों से छुटने के लिए लेकिन उन प्राणियों के पास वो साधन नहीं हैं, वैसे साधन नहीं हैं कि वो सब प्रकार के दुखों से छुट सके मनुष्य के पास परमात्मा ने ऐसे साधन दिए हैं कि ये अपने पुरुषार्थ से जो ये चाहता है उसको प्राप्त कर सकता है इसके लिए विवेक की आवश्यकता है ज्ञान की आवश्यकता है और जैसे जैसे हमारा ज्ञान विशुद्ध होता चला जाता है विवेक ठीक ठीक होता चला जाता है परिणाम वैराग्य निकलेगा ज्ञान का परिणाम वैराग्य है यदि हमें वैराग्य हो रहा है तो समझिएगा कि हमारा विवेक ज्ञान ठीक है जानकारियाँ बहुत जुटा ली है हमने जानकारियाँ और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है हम जानकारियों का बहुत बड़ा बोझ ढोते हुए घूम रहे हैं कोई भी बात आएगी तो दस प्रश्न हम एकदम दाग देंगे क्यों दाग देंगे क्योंकि हमने जानकारी इकट्ठा कर रखी है ज्ञान नहीं है अभी ज्ञान और जानकारी में दिन रात का अंतर है ज्ञान वो है जो यथार्थ होता है जैसे हमें ज्ञान हो गया कि अग्नि जलाएगी अग्नि जलाएगी ये पक्का ज्ञान तब होगा कि हम उसके पास गए और हमें उसकी आंच मिली है हमें उससे दुख मिला है वास्तविक ज्ञान हो गया ये ज्ञान बच्चे को नहीं होता छोटा बच्चा उस आग को देखकर करके खिलौना समझता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है दौड़ पड़ता है उसको छूना चाहता है लेना चाहता है लेकिन जब कष्ट हो हुआ हाथ जला दर्द हुआ दुख हुआ समझ गया ज्ञान हो गया कि ये वो चीज़ है जो मुझे दुख देगी जो जलाएगी ये यथार्थ ज्ञान है अन्यथा जानकारियाँ तो बहुत हैं कैसी कैसी जानकारी कोई किसी का व्यक्ति चला जाता है तो सैकड़ों लोग कहेंगे हाँ भैया सबको ही जाना है क्यों दुखी होना है जानकारी है लेकिन यथार्थ नहीं है जिस दिन ये विवेक ठीक हो जाता है तो परिणाम वैराग्य होगा ही होगा विवेक ज्ञान ज्ञान के विषय में आपने शिविरों में सुना है संशयात्मक भ्रमात्मक चार प्रकार का ज्ञान इन चार प्रकार के ज्ञानों को छोड़ करके तीन छोड़ देंगे इसमें से जो निश्चयात्मक ज्ञान है वही विवेक है और हमें ज्ञान किसका करना है मात्र तीन ही तो वस्तुएं हैं कहने को तीन वस्तुएं हैं लेकिन इसी के अंदर ऐसा लगता है कि अनंतता छिपी हुई है क्यों क्योंकि जो पहली ही वस्तु जिसका हम ज्ञान करना चाहते हैं वो परमात्मा स्वयं में ही अनंत है अनंत है तो उसकी जानकारी भी अनंत है कहने में तो तीन तत्व दिखते हैं ईश्वर जीव प्रकृति लेकिन ईश्वर स्वयं अनंत है उसका सामर्थ्य अनंत है उसका ज्ञान अनंत है ईश्वर का विशुद्ध स्वरूप जब हमें कोई चीज दिखाई देती है और व्यवस्थित चीज दिखाई देती है उस वस्तु में उस बनावट में व्यवस्था दिखाई देते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक विचार पैदा होता है कि इसको कोई न कोई तो बनाने वाला है कोई न कोई बनाने वाला है तो वो बनाने वाला कोई जड़ चीज़ होगी या चेतन वस्तु होगी फिर विचार आएगा कि जड़ जड़ को नहीं बना सकती विचार आया कि चेतन वस्तु हो सकती है फिर हम विचार करेंगे कि वो चेतन वस्तु जो भी होगी यही रखती दीजिए वो चेतन वस्तु जानवान होगी या अज्ञानी होगी फिर विचार आएगा कि इतनी व्यवस्थित जो वस्तु बनाई है इतनी व्यवस्थित वस्तु बनाई है कोई मूर्ख तो नहीं बना सकता कोई बुद्धिमान कोई जानवान ही बना सकता है एक साइकिल बनाने वाला है और एक मोटरसाइकिल बनाने वाला है साइकिल बनाने वाले से ज़्यादा बुद्धिमान मोटरसाइकिल बनाने वाला होगा या कम विद्वान होगा ज़्यादा होगा।, होगा अब हम और आगे बढ़कर के देखें कि यदि कोई कार बनाने वाला आ जाए तो कार बनाने वाला ज़्यादा बुद्धिमान या मोटरसाइकिल बनाने वाला ज़्यादा बुद्धिमान फिर और बढ़ेंगे और बढ़कर के देखेंगे कि कोई हवाई जहाज बनाने वाला हो हवाई जहाज जिसने बनाया है वो ज्यादा बुद्धिमान या कार बनाने वाला ज्यादा बुद्धिमान और आगे बढ़कर के देखा रॉकेट आदि छोड़ते हैं ये रॉकेट ज्यादा बुद्धिमान बना सकता है या विमान बनाने वाला बना सकता है फिर एक और निखर करके आया कि ये और ज्यादा बुद्धिमान होगा इससे भी आगे देखेंगे उपग्रह छोड़ रखे हैं उपग्रह बनाने वाला ज़्यादा बुद्धिमान है या विमान बनाने वाला बुद्धिमान है ज़्यादा बुद्धि हमें उपग्रह बनाने वाले में लगेगी अब यहाँ एक छोटी छोटी चीज़ें हमने देखी कि ये साइकिल बनाने वाला कम था इससे ज़्यादा मोटरसाइकिल बनाने वाला बुद्धिमान है इससे ज़्यादा कार बनाने वाला ज़्यादा बुद्धिमान है इससे ज़्यादा विमान बनाने वाला इससे ज़्यादा रॉकेट बनाने वाला और इससे भी ज़्यादा उपग्रह बनाने वाला अब हम देखें कि ये जो सामान्य सी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, इन वस्तुओं को बनाने वाला कोई है और वो है तो चेतन है और वो चेतन भी कैसा है वो चेतन बुद्धिमान है कोई मूर्ख नहीं है अब हम बढ़ करके देखेंगे कि वो परमात्मा वो ईश्वर अब रॉकेट विमान को छोड़कर के हम इस धरती की रचना देख ले सूर्य की रचना देखें इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना देखें इसमें व्यवस्था मिलती है या पूरा का पूरा अव्यवस्थित है छोटी से छोटी वस्तु में भी व्यवस्था दिखाई देती है आप अपने शरीर का ही निरीक्षण करके देखिएगा शरीर में ही पूरी की पूरी व्यवस्था दिख रही है मोटे तौर पर प्रवचनों में बोला जाता है यदि ये आँखें और नाक हमारे यहाँ ने होकर के पीछे होते पीछे होते तो ज़्यादा व्यवस्था होती या व्यवस्था बिगड़ जाती व्यवस्था बिगड़ जाती यदि हमारे हाथ पैर में जो ज्वाइंट हैं ये हिल रहे हैं ये पूरे के पूरे सीधे ही होते मुड़ने तोड़ने वाले नहीं होते तो ज़्यादा सुविधा थी या अब ज़्यादा सुविधा है अब ज़्यादा सुविधा है ये तो बाहर का दिख रहा है अंदर की स्थिति देखिएगा और जो किसी चीज़ को बनाने वाला होता है वो उसको जानने वाला भी होता है मोटरसाइकिल किसी ने बनाई है किसी ने मोटरसाइकिल बनाई तो खराब हो जाती है ख़राब हो जाती है तो उसके इंजीनियर के पास लेकर के जाया जाता है किसी हलवाई के पास लेकर के नहीं गए हम मोटरसाइकिल को कि भैया ये खराब हो गई है इसकी क्लच खराब हो गई जो भी हुआ इसको ठीक कर दो तो। हलवाई के पास नहीं लेकर के गए हम लेकर के गए तो उसके जानकार के पास लेकर के गए बनाने वाला जो होता है जो वस्तु बनाई है उसको जानने वाला होता है अब हम देखें कि हमारा शरीर क्या माँ ने बनाया पिता ने बनाया यदि माता पिता ने हमारा शरीर बनाया हुआ होता तो माँ को पूरा पता होना चाहिए था कि इस शरीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं हैं। और कहां -कहां लगी हुई को तो नहीं पता है। किसको पता है बनाने वाले को पता है ये शरीर इतना व्यवस्थित है तो इसको बनाने वाला कौन है ये पूरा ब्रह्मांड इतना व्यवस्थित है तो इसको बनाने वाला भी कोई होना तो चाहिए और वो होगा तो कैसा होगा जड़ होगा या चेतन होगा चेतन, चेतन होगा और वो चेतन भी कैसा होगा विद्वान होगा या मूर्ख होगा विद्वान विद्वान होगा इतनी हम संसार में जो व्यवस्था देख करके ये देखते हैं कि बनाने वाला चेतन है और वो बनाने वाला विद्वान है इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाली कोई जड़ वस्तु तो नहीं हो सकती कोई मूर्ख वस्तु तो नहीं हो सकती पता लगा वो परमात्मा चेतन है और चेतन होने के साथ साथ वो विद्वान है इसी को सर्वज्ञ कह देते हैं परमात्मा के विषय विद्वान आया तो वो सर्वज्ञ है अर्थात समस्त को जानने वाला है जो भी इस ब्रह्मांड के अंदर है ब्रह्मांड की और विवस्था दे, देख देख लीजिए ग्रह उपग्रह तारे जो तारे हैं उनकी अर्थात सूर्य है उनकी परिक्रमा ग्रह कर रहे हैं और ग्रहों की परिक्रमा उपग्रह कर रहे हैं ये व्यवस्था है ऐसा नहीं है कि उपग्रह किसी और की परिक्रमा कर रहे हों और वो तारे किसी और की परिक्रमा कर रहे हों सब कुछ तो व्यवस्थित बनाया है इस व्यवस्था को करने वाला परमेश्वर है जब हम एक एक वस्तु को देख करके इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि इसको बनाने वाला कोई है वो चेतन है और वो विद्वान है वो सर्वज्ञ है पहला तत्व जो विवेक हमें करना है वो ईश्वर का निश्चय जब हो जाता है महर्षि दयानंद जी ने पूना में लगभग 50 प्रवचन दिए थे 35 प्रवचन उन्होंने छावनी में दिए 15 प्रवचन भीड़े के बाड़े में दिए कुछ प्रवचन अलग अलग जगह भी हुए वहाँ जब पूना प्रवचन में भिड़े के बाड़े में प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि ईश्वर की सिद्धि परमावश्यक है जब तक ईश्वर सिद्ध न होगा तब तक सब कुछ व्यर्थ है अर्थात जब हम विवेक करने लगे हैं विवेक करने लगे तो ईश्वर का निश्चय हो जाता है निश्चय हो जाता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट होती चली जाती हैं अपने आप सिद्धांत स्पष्ट होते चले जाते हैं ईश्वर का स्वरूप वेद में ऋषियों के ग्रंथों में और इस संसार में स्पष्ट होता जाता है शास्त्र कहता है बुद्धिमान के लिए संसार ही आचार्य है और मूर्ख के लिए तो कुछ भी नहीं है बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक घटना को देखकर करके कुछ सीख लेता है और मूर्ख व्यक्ति के सामने कितनी भी अच्छी से अच्छी घटना हो जाए तब भी कुछ नहीं सीख पाता वेद में ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट किया है और ईश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आपने शिवरों में यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय के आठवें मंत्र को सुना है सपर्यगा अकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभो स्वयंभू याताथ्यतो व्य दधात अर्थान शाश्वतभ्य सामभ्य इससे बढ़कर के पूरे के पूरे चारों वेदों में इतना स्पष्ट रूप से जितना इस मंत्र में परमात्मा के स्वरूप को रखा है ऐसा लगता है दूसरे मंत्रों में इतना स्पष्ट रूप से नहीं रखा हुआ है मंत्रों में ईश्वर का स्वरूप वर्णन किया है लेकिन जितना स्पष्ट रूप से इस मंत्र में दिखाई देता है दूसरी जगह कम दिखाई देता है हमने कल राम नवमी मनाई और कुछ लोगों को छोड़कर के राम को ईश्वर माना जाता है परमेश्वर माना जाता है मानते हैं लोग अब हम कसौटी देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी रा, वो भगवान हैं या नहीं है ईश्वर की कसौटी इस मंत्र में आ गई है कि ईश्वर कैसा लिखा सब पर्यगात सब पर्यगात अर्थात जो सब और पहले से गया हुआ है पहुंचा हुआ है अर्थात सर्वव्यापक है अब हम इन महापुरुषों को श्री रामचंद्र जी को श्री कृष्ण चंद्र जी को जिनको भी हम भगवान मानते हैं शरीरधारियों को उनको एक तरफ रखेंगे और इस परिभाषा के आधार पर घटाते चले जाएंगे क्या वो ईश्वर सिद्ध होते हैं या नहीं होते परमात्मा सर्वव्यापक है क्या श्री रामचंद्र जी सर्वव्यापक थे सर्वव्यापक तो नहीं लगते जो सर्वव्यापक होता है वो सर्वज्ञ भी होता है श्री रामचंद्र जी सर्वव्यापक नहीं है नहीं है तो सर्वज्ञ भी नहीं है कितनी सारी घटनाएं उनके जीवन में घटित तो हुई है उनको कुछ पता ही नहीं लगा और पता लगवाने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा है परमात्मा सर्वत्र व्यापक और ऋषि दयानंद जी कहते हैं ग्यारहवें समोल्लास में लोग कहते हैं कि तो जप तो करना ही चाहिए जप करना चाहिए ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जप करना चाहिए यदि एक नाम का भी जप कर लिया वही जीवन के लिए कल्याणकारी हो जाएगा वहाँ तो न्यायकारी दिया है यहाँ केवल इस सर्वव्यापक स्वरूप परमात्मा का जब करने लग जाएं इसी से बहुत सारा कल्याण होता दिखाई देगा जो हम स्तुति करते हैं स्तुति का मतलब होता है बढ़ाई प्रशंसा हमने स्तुति की बड़ाई की बड़ाई कब की जाती है जब हमें किसी वस्तु के किसी व्यक्ति के गुणों का निश्चय हो जाता है कि ये वस्तु ये व्यक्ति ऐसा है तब वास्तव में स्तुति निकलती है किसी ने गुड़ खा रखा है गुड़ खा खा रखा है तो वो गुड़ की स्तुति कर सकता है वास्तव में कि गुड़ ऐसा है गुड़ में ये मिठास होती है जिसने गुड़ की जानकारी ही नहीं की है वो गुड़ की स्तुति नहीं कर सकता ऐसे ही स्तुति का तात्पर्य यह है परमात्मा के सर्वज्ञ रूप से हम स्तुति करने लगे स्तुति करने लगे तो ये निश्चय हो गया कि परमात्मा सर्वव्यापक है और फिर हम सर्वव्यापक परमात्मा की भावना बना करके स्तुति करते हैं तो समझिएगा कि यथार्थ में स्तुति हो रही है अन्यथा ऊपर ऊपर कथन मात्र से स्तुति चलती है और जो हम कहते हैं कि जी साधना करते करते पंद्रह वर्ष हो गए कोई विशेष लाभ तो हमें नहीं दिखाई दिया विशेष लाभ तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक कि हम इन गुणों को निश्चयात्मक रूप से नहीं अपना रहे हैं नहीं देख रहे हैं तब तक ऊपर ऊपर ही होता रहेगा सब परियत परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं ये महापुरुष जितने भी दिखाई दे रहे हैं जिनको भगवान माना वो सर्वव्यापक नहीं हो सकते एक कसौटी और रखता हूं आप देखिएगा कि बनाने वाला पहले होता है या बनने वाला पहले होता है कोई चीज़ बनी हुई है ये बनी हुई पहले है या बनाने वाला पहले है पता लगा कि बनाने वाला पहले होना चाहिए यही न्याय है यही सिद्धांत है बनाने वाला पहले होता है और बनने वाली चीज बाद में होती है ये संसार पहले था या राम कृष्ण पहले से थे संसार पहले संसार पहले से था राम कृष्ण तो बाद में आए बाद में आए तो इस आधार पर हम देखेंगे राम कृष्ण से पहले संसार था और राम कृष्ण बाद में आए तो इन्होंने तो संसार को नहीं बनाया है नहीं बनाया बनाने वाला पहले से था जब ये संसार नहीं बना था उससे पहले से बनाने वाला है और राम कृष्ण बाद में आए हैं संसार पहले से बना हुआ मिला है पता लगा इन्होंने नहीं बनाया और ईश्वर जो है सर्वज्ञ होकर के संसार का बनाने वाला है सब सबर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम बहुत सारी विशेषताएं कहते हुए कहा है वो परमात्मा शुक्र है शुक्र का तात्पर्य ऋषि दयानंद जी ने शुक्र शब्द का अर्थ सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुलास में दिया है और वह महर्षि इस शुक्र शब्द का शुद्ध अर्थ लिखते हैं शुद्ध दूसरा अर्थ लिखते हैं वेद वेदभाष्य में शीघ्रकारी शीघ्रकारी शीघ्रकारी का तात्पर्य ये, ये लेंगे कि जब करना होता है तभी करता है उससे पहले नहीं करता ये तात्पर्य लेना पड़ेगा अर्थात परमात्मा जिस समय सृष्टि निर्माण करना चाहता है उस समय करता है और जब अवधि पूरी हो जाती है उसी समय इसका प्रलय करता है इससे पहले नहीं करता शीघ्र का हम ये ले लेंगे जल्दबाज जल्दबाज अर्थ नहीं होगा जब जैसा कार्य करना है उसी समय करना यही शीघ्रकारी का वहाँ तात्पर्य है परमेश्वर शीघ्र कार्य है अर्थात जिस समय जो कार्य करना चाहते हैं वो कर रहे हैं हम कहते हैं कि परमात्मा संसार को बनाता है और पालन कर रहा है गायत्री मंत्र के गीति का भावार्थ में हम बोलते ही हैं, पालन कर रहा है तो पालन करने का तात्पर्य क्या है क्या लगातार परमात्मा इस धरती को घुमा रहा है लगातार परमात्मा इस सूर्य में से प्रकाश लेता है और यहाँ तक पहुंचा रहा है लगातार परमात्मा ये जो हवा चल रही है इसको खींच करके आगे बढ़ा रहा है पालन कर रहा है क्या लेवे इस पालन करने से क्या परमात्मा अंदर अंदर माँ के गर्भ में एक एक अंग को स्वयं बना रहा है पालन करने का तात्पर्य क्या है पालन करने का तात्पर्य ये, ये है कि परमात्मा सृष्टि बना देते हैं और इसमें एक व्यवस्था निश्चित कर देते हैं उस व्यवस्था के आधार पर सब परमेश्वर की उपस्थिति में होता रहता है होता रहता है यही पालन करना है परमात्मा लगातार एक एक चीज को ढो रहा हो कर रहा हो घुमा रहा हो ऐसा नहीं है प्रारंभ में एक गति दे दी एक व्यवस्था दे दी उस गति उस व्यवस्था के आधार पर ये सब कुछ चल रहा है यही पालन करना ईश्वर के साथ घटेगा अलग से नहीं घटेगा बहुत लोगों की मान्यता जो कहते हैं कि पत्ता तक नहीं हिलता परमात्मा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता उनकी यही मान्यता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ परमात्मा कर रहा है करवा रहा है ऐसा नहीं है ये सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा और इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे तो पालन करने का तात्पर्य एक व्यवस्था दे दी और उस व्यवस्था के अनुसार सब कुछ चल रहा है व्यवस्था ये है कि जैसे ही हमने बीज डाला है अनुकूल नमी उसको मिली है अनुकूल वायु मिली है अनुकूल वातावरण उसको ताप वैसा मिल गया जितना उसको चाहिए था अंकुर अपने आप शुरू हो जाएगा ये ईश्वर की व्यवस्था है अलग से परमात्मा उसमें अंकुर फूटा रहा हो कि अंकुर फूटेगा और वो कर रहे हैं ऐसा नहीं है ऐसे ही जैसे माता पिता का संयोग होता है उस समय वो एक व्यवस्था है कि अपने आप आधी आधी कोशिकाएं मिलेंगे और मिल कर के एक शरीर का रूप धारण होता चला जाएगा उस शरीर का विकास होता चला जाएगा ये ईश्वर ने व्यवस्था दे रखी है इस व्यवस्था के आधार पर ये हो रहा है अलग से परमात्मा लगातार कर रहा हो ऐसा नहीं है वो तो शीघ्रकारी है इसी अर्थ में शीघ्रकारी लेंगे कि जितना जब जैसा करना है उसको वैसा ही करता है हमारे कर्मों का फल किस समय देना है परमात्मा उसी समय देता है यही शीघ्रकारी का अर्थ यही शीघ्रकारी का तात्पर्य लेना चाहिए महर्षि दयानंद जी ने वेदभाष्य में शीघ्रकारी अर्थ किया है हम कितनी सारी मनोकामनाएं कर लेते हैं कोई अच्छा कर्म किया है तो हम सोचते हैं तत्काल फल मिल जाए कोई बुरा कर्म हमने व्यक्तिगत किया है व्यक्तिगत किया है तो हम सोचते हैं कि इसका फल तो न मिले तो अच्छा है और मिले भी तो बहुत देर में मिले ये हमारी व्यक्तिगत मनोकामना होती है और यदि कोई हमारा विरोधी होता हो तो उस विरोधी ने बहुत अच्छा कर्म कर दिया हो तो हमारी भावना विपरीत हो जाती है कि इस व्यक्ति को इस अच्छे कर्म का फल तुरंत नहीं मिले बहुत देर में मिले और इस जन्म में नहीं मिले तो और अच्छा है और उस व्यक्ति ने जो हमारी विचारधारा से विपरीत है उसने बुरा कर्म कर दिया हो तो हम क्या सोचते हैं कि इसको इस कर्म का फल तुरंत मिल जाए तो अच्छा है लेकिन ये व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है ये व्यवस्था ईश्वर के हाथ में है वो शुक्र है वो शीघ्रकारी है जब उसको कर्म का फल देना है तभी देगा आगे पीछे कर्म का फल ऐसे नहीं दिया जाता वो ईश्वर के अधीन है जब कर्म फल उन्मुख होने लगता है हमारा जो कर्माशय है वो सारा का सारा कर्माशय तो ईश्वर के ज्ञान में है कितना बड़ा कर्माशय होगा हम कल्पना करके देखें कल्पना करें हम साकार रूप में एक के एक बहुत बड़ा गठ्ठा है जैसे रुई की 100 किलो रुई का एक गठड़ हो इतना बड़ा हो और उसमें से केवल पाव भर 100 ग्राम रोई निकाल ली हो और उसका सूत काट दिया हो उसका प्रयोग कर लिया है कपड़ा बना लिया है और हमने पहन लिया और वो कपड़ा नष्ट हो चुका प्रयोग करने के बाद ऐसे ही हम कल्पना करके देखें कि हमारा कर्मा से कितना बड़ा होगा 100 किलो रुई का गट्ठा कितना बड़ा हो जाता है फैल करके और उसमें से 100 ग्राम रुई ली उसका सूत बनाया धागा बनाया और उसका कपड़ा बना करके प्रयोग कर चुके अब वो 100 ग्राम रुई जो उस इतने बड़े से गट्ठे में थी वो सौ ग्राम रुई खत्म हो चुकी है ऐसे ही हमारा जो कर्माशय इतना बड़ा है उस इतने बड़े कर्माशय से परमात्मा जो हमें वर्तमान चल रहा है जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं ये जो चल रहा है उस कर्माशय में से थोड़ा सा लिया है और थोड़ा सा लेकर के वर्तमान में जो हमारी परिस्थिति चल रही है वो कर्माशय हम थोड़ा सा भोग रहे हैं इसके पीछे तो बहुत बड़ा रखा हुआ है और कितना बड़ा रखा हुआ होगा हमारी कल्पना से बाहर चला जाएगा ये जो मन है इस मन के अंदर कर्माशय रहता है और कितने जन्मों का कर्माशय होगा महर्षि जैगी की कथा ऋषि व्यास अपने व्यास भाष्य योग दर्शन में लिखते हैं ऋषि जयगी की को समाधि लग गई थी ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था और जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो लोगों ने पूछा था कि ऋषिवर आपकी ये स्थिति कितने दिन में बनी कितने दिन लग गए आपको यह स्थिति प्राप्त करने में वह लिखते हैं कि ऋषि जय की शब्द ध्यानावस्थित होते हैं और अपने मन की चीर फाड़ शुरू करते हैं अपने संस्कारों को कर्माशे को टटोलना शुरू करते हैं और गहरे गहरे गहरे उतरते चले गए उतरते चले गए आंख खोलते हैं और खोल करके कहते हैं कि भाई ये स्थिति मुझे प्राप्त करने में दस सर्ग लग गए दस सर्ग दस सर्ग का तात्पर्य क्या होगा अर्थात एक सर्ग की एक सृष्टि होती है चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष का एक सर्ग है इसको दस से गुणा करेंगे इतने वर्ष लग गए इस स्थिति को प्राप्त करने में अब आप देखिएगा कि इतने वर्षों में जन्म कितने हुए होंगे हमारी कल्पना से बाहर चले जाएंगे खरबों खरबों जन्म लगे होंगे और उन खरबों खरबों जन्मों का कर्मा से कहाँ था मन में छिपा पड़ा था इसलिए इतना बड़ा कर्मा से उस इतने बड़े कर्माशय में से परमात्मा कुछ लेते हैं और उसका फल भुगा देते हैं वो कर्मा से खत्म हुआ फिर अगले के लिए नए कर्म कर लेते हैं तो और जुड़ता चला जाता है जितना भोग रहे होते हैं वो नष्ट होता चला जाता है ये प्रक्रिया चल रहती है कब तक जब तक विवेक नहीं हो जाता तब तक बाद में जब तक विवेक नहीं हो जाता यथार्थ में तब तक यह लगातार चलता रहता है इसकी श्रृंखला टूटती नहीं है परमात्मा शीघ्रकारी है उस सारे कर्माशय का ज्ञान परमेश्वर में है और वो परमेश्वर शीघ्रकारी अर्थात जब जिस कर्म का फल हमें भुगाना होता है जो कर्म फलानुमुख हो गया ईश्वर की व्यवस्था से उस कर्म फल को हम भोग रहे होते हैं विभिन्न शरीरों में जाकर के विभिन्न परिस्थितियों में जाकर के सुक्रम कायम काया का तात्पर्य है शरीर इस शरीर को कई नामों से कहा है देह भी कहा है इसको काया भी कहा है शरीर भी कहा है अन्य लोगों ने इसकी अलग अलग उपमा दी है कबीर जी इसको कहते हैं चदरिया झीनी झीनी रे चदरिया झीनी उनका गीत मिलता है गीता में इस शरीर को क्षेत्र कहा है क्षेत्र खेत, क्षेत्र और खेत्र कहा है आत्मा को अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से इस शरीर की परिभाषा की है और शरीरों की दृष्टि से हम देखते हैं तो तीन प्रकार का शरीर महर्षि दयालंद जी नौवीं समोल्लास में देते हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और तीनों शरीरों को ऋषिदयन जी बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट कर रहे हैं त्वचा से लेकर के मज्जा पर्यंत अस्थि पर्यंत जो कुछ हमें ये स्थूल रूप से दिख रहा है इसको स्थूल शरीर कहा है अर्थात जो हमें दिखाई दे रहा है ये स्थूल शरीर कहलाता है जो दिखाई नहीं दे रहा वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहलाएगा इस स्थूल शरीर का वर्णन इसकी परिभाषा महर्षि गौतम ने की कह रहे हैं कि जो चेष्टा और इंद्रिय का आश्रय है जो भोग का आश्रय है उसको शरीर कहेंगे जिसके आश्रित इंद्रियां रहती हैं जिसके आश्रित होकर के हम चेष्टा कर रहे हैं कर्म कर रहे हैं जिसके आश्रित होकर के हम भोग भोग रहे हैं उसका नाम क्या होगा शरीर अब ये जो शरीर है इस शरीर को आप विचार करके देखेंगे लिखा है अकायम अर्थात काया रहित ये ईश्वर का विशेषण दिया जा रहा है किसी व्यक्ति विशेष का विशेषण नहीं दिया जा रहा इस कसौटी के आधार पर जो संसार में भगवान माने जाते हैं वो भगवान भगवान से न होंगे काया से रहित परमात्मा है काया से रहित परमात्मा है तो राम कृष्ण आदि वो काया से युक्त हैं शरीर से युक्त हैं दूसरा शरीर कहा है सूक्ष्म शरीर इस सूक्ष्म शरीर को ऋषि दयानंद जी और महर्षि कपिल खोल रहे हैं सप्तिकादश कम लिंगम संख्य दर्शन कह रहे हैं सत्रह और एक यदि ऐसे देखेंगे सत्रह और एक अट्ठारह तत्व होंगे यदि इस एकम लिंगम एक को लिंग का विशेषण बना देंगे तो सत्रह ही दिखेंगे एकम लिंगम शरीरम सप्त अर्थात सत्रह तत्वों का एक लिंग शरीर है अब इस एक को हम सत्रह में जोड़ करके देखेंगे तो अठारह दिखाई देंगे ऋषि दयानंद जी ने सत्रह लिखे वहां पांच प्राण दस इंद्रिया मन बुद्धि सत्रह तत्व गिनाए अब यहाँ प्राण महर्षि दे रहे हैं मुझे लगता है वहाँ पांच प्राण पांच इंद्रिया और पांच सूक्ष्म भूत कह रहे हैं ऋषि पांच सूक्ष्म भूत वहाँ दिया हुआ है मन बुद्धि सत्रह हो गए लेकिन सांख्य जब पढ़ते हैं सांख्य देखते हैं तो वहाँ दस इंद्रिया कही है पांच प्राण नहीं कहे अब दोनों में टकराव दिखाई देता है कि ऋषि तो प्राण लिख रहे हैं महर्षि दयानंद जी और महर्षि कपिल के सूत्र की व्याख्या होती है तो वहां 10 इंद्रियों का वर्णन होता है हमारे आचार्य आनंद प्रकाश जी अलियाबाद शास्त्रों का अवलोकन करते रहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में उन्होंने देखा कि इंद्रियों का पर्याय प्राण भी कहा है अर्थात प्रसंग वसात इंद्रियों को प्राण रूप में भी कहा है तो इस आधार पर हम देखेंगे तो पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच प्राण जो लिख दिए उनको हम कर्म इंद्रिया लेंगे तो समन्वय हो जाएगा टकराव नहीं होगा ये जो सूक्ष्म शरीर है ऋषि दयानंद जी सत्र तत्व के सूक्ष्म शरीर को हम इन आँखों से नहीं देख सकते ऐसी मान्यता ऋषि की है और हमें अनुभव भी होता है साक्षात हो रहा है कि उस सूक्ष्म शरीर को हम इन आँखों से इंद्रियों से प्रतीत नहीं कर सकते और ऋषि लिखते हैं ये सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर में हमारे साथ जाता है जब सृष्टि का निर्माण होता है उस समय परमात्मा हमारे लिए हमारे कर्मों के आधार पर ये सूक्ष्म शरीर नया बना करके दे देते हैं और जब तक हमने विवेक नहीं कर लिया और विवेक से वैराग्य नहीं किया है और वैराग्य से अभ्यास करके अपने संस्कारों को नष्ट नहीं किया है तब तक ये सूक्ष्म शरीर लगातार हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा हमने एक सृष्टि में ये स्थिति प्राप्त नहीं की विवेक वैराग्य अभ्यास वाली तो भी ये शरीर बना रहेगा प्रलय होगा तो प्रलय में चला जाएगा और वो कर्मा से का ज्ञान ईश्वर के ज्ञान में है अगली सृष्टि में उसी के आधार पर वैसा ही सूक्ष्म शरीर फिर से परमात्मा हमें दे देंगे और फिर हम वैसा ही उसके आधार पर कर्म करने लग जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर ऋषि दयानंद जी की मान्यता है कि ये जन्म वर्ण में हमारे साथ जाता है स्थूल शरीर यही रह जाता है ये तो नष्ट कर दिया जाता है बहुत सारे तरीके नष्ट करने के कोई ज़मीन में गाड़ करके नष्ट कर देता है कोई पशु पक्षियों को खिला करके नष्ट कर देता है कोई जलीय जीव जंतुओं को खिला करके नष्ट करता है और कोई इसको भस्म करके जला करके नष्ट करता है ये नष्ट हो जाता है किसी भी तरीके से नष्ट होता हो ये स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है अब हम देखें कि परमात्मा का स्थूल शरीर तो नहीं है हम मान लेवे कि सूक्ष्म शरीर होगा सूक्ष्म शरीर होगा सूक्ष्म शरीर भी बिना स्थूल शरीर के कार्य नहीं कर सकता ये जो सूक्ष्म शरीर हमें मिला हुआ है जब तक हमें ये स्थूल शरीर नहीं मिलेगा तब तक ये सूक्ष्म शरीर भी क्रिया नहीं कर सकता आत्मा के सहयोग से तीसरा शरीर है कारण शरीर कारण शरीर ऋषि लिखते हैं जब गाढ़ निद्रा होती है सुसुप्ति अवस्था होती है उस समय प्रकृतिमय होता है और ये शरीर सब का एक और विभू होता है ऋषि ने लिखा विभू अब हमारे मस्तिष्क में ये बैठा हुआ है कि विभू तो परमात्मा ही हो सकता है और चीज नहीं हो सकती और निश्चित रूप से यथार्थ में ईश्वर ही विभू है आकाश जो अवकाश रूप है वो विभू है और चीज़ विभू नहीं हो सकती और यहाँ लिखा है प्रकृति रूप वो कारण शरीर है विभू सबका एक है ऋषि दयानंद जी ने जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा था लिखवाया था पंडितों से और उसके बाद द्वितीय संस्करण चला सबसे पहले जो सत्यार्थ प्रकाश लिखवाया था उसका मूल रूप प्राप्त हुआ और मूल रूप प्राप्त हुआ तो उसको फिर से छपवाया उसको धर्मोपदेश नाम से छपवाया सत्यार्थ प्रकाश नाम से तो नहीं छपवा सकते थे क्योंकि ये चल रहा है फिर हमारे यहाँ झगड़े ही बहुत होते हैं एक झगड़े से निपटे तो दूसरा खड़ा हो जाता उसको छपवाया तो सही लेकिन धर्मोपदेश नाम से छपवाया और उसमें जो प्रथम बार महर्षि ने लिखवाया था उसमें सीधा का सीधा इस कारण शरीर को प्रकृति ही कहा है अब प्रकृति कैसे कहें कि ये प्रकृति कारण शरीर है इस कारण शरीर को देखेंगे तो बद्ध आत्माओं का ही कारण शरीर सिद्ध होगा मुक्त आत्माओं का सिद्ध नहीं होगा क्यों ऐसा कह रहे हैं ऋषि लिखते हैं कि सुसुप्ति अवस्था जो होती है ये सुसुप्ति अवस्था बद्ध जीवात्माओं की ही होती है सुसुप्ति अवस्था मुक्त जीवात्माओं की होती ही नहीं तो ये जो तीन प्रकार के शरीर हैं चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण शरीर हो ये शरीर केवल और केवल बद्ध आत्माओं के साथ रहते हैं मुक्त आत्माओं के साथ ये तीनों शरीर नहीं रहते और इन तीनों शरीरों से रहित जो है वो परमात्मा है इसलिए उसको कहा है अकायम विवेक वैराग्य और अभ्यास हम विवेक करें विवेक किसका करें जिसका विवेक करने से हमारा जीवन जीना सरल हो जाए हमारा व्यवहार सरल हो जाए हमारी आत्मा को संतुष्टि और शांति आनंद की प्राप्ति हो हमें उसका विवेक करना है ये नहीं करना कई साल तक चलता रहा कटप्पा को किसने मारा विवेक करने में लगे हुए किसने मारा खोज रहे बढ़ा चला था क्या मिल जाता पता कर भी लेते पहले ही पता कर लेते क्या मिलना था विवेक वैराग्य अभ्यास आगे और चर्चा करेंगे चंद्राम जी एक मिनट है हमारे पास तो आप ये अलंकारिक भी हो सकती है सिद्धांत पक्ष भी हो सकता है क्योंकि मुक्ति का ये तो है नहीं कि अनेक सृष्टियां ही लगेंगी अलंकारिक भी हो सकता है और सिद्धांतिक भी हो सकता है नहीं ये कहना सिद्धियाँ हैं सिद्धियाँ योग दर्शन की सिद्धियाँ हैं ऋषि का जो कथन है वो सामान्य नियम है अपवाद जो होता है वो अपवाद तो रहेगा अभी आपने कहा कारण तीनों से है, वो है। है। तो, तो मुक्त आत्मा ईश्वर सिद्ध होगी ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है फिर दूसरी चीजें साथ साथ घटेंगी आत्मा सर्वज्ञ नहीं हो सकता एक देश देशीय है है ना वो वो दूसरी चीज़ें घटती चली जाएंगी मुक्त आत्मा के पास भी तीनों शरीर नहीं रहते ठीक हाँ वो ले लेंगे फिर चर्चा करेंगे कल चर्चा करेंगे मुझे निर्देश मिला माता जी समय पर ही छोड़ना है ना तो फिर कल प्रश्न कर लीजिएगा लिख लीजिएगा कल कर लेंगे ओम का उच्चारण करेंगे Oh